सप्तम चलेगा अज्ञात से कुंभ से अज्ञान व्याप्त स्वास्थ्य हो गया था ये शंका करते अज्ञान तो से व्याप्त होने से ब्रह्म से प्रकाश हो और ज्ञान से जो व्याप्त हो गया कुंभ वो ब्रह्म चैतन्य ने क्यों प्रकाश होगा ज्ञान से व्याप्त हो गया ज्ञान से क्यों होगा तो उसका उत्तर देते अज्ञान जैसे अज्ञातता उत्पन्न करके चरित्रित हो गया ज्ञान भी ज्ञातता मात्र से उपक्षण हो गया इसे अज्ञात कुंभ ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित होता है ज्ञात कुंभ भी ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित होगा अज्ञात ब्रह्म ना ज्ञात कुंभ तथा न अज्ञातो ज्ञातजन निदाभासपरीचय अज्ञात ब्रह्मणा भाष्य ज्ञात कुंभ तथा न किम अज्ञात कुंभ ब्रह्मणावास्य अज्ञात घट किसके द्वारा प्रकाशित होता है अज्ञात कुंभ ब्रह्मणा प्रकाश ज्ञात कुंभ तथा न किम तो ज्ञात कुंभ क्यों ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित नहीं होगा अज्ञात जैसे ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित हुआ ज्ञात कुंभ तथा न किम ब्रह्मणा कसा न होती ज्ञात तो कहेंगे ज्ञात कुंभ ज्ञान से व्याप्त है ज्ञान से ज्ञात कुंभ ज्ञान से प्रकाशित हो जाएगा ज्ञात ज्ञान तो ज्ञात तो जन नहीं हो चिदाभाष परीक्षय ज्ञान है घट में ज्ञात तो उत्पत्ति करके ही चरित्त हो गया चिदाभास जो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है चिदा घट में ज्ञात तो का उत्पत्ति करके ही चरितार्थ हो गया इसलिए ज्ञात कुंभ का प्रकाश नहीं होगा ज्ञान से तो कुंभ का प्रकाश होता है ज्ञात कुंभ का प्रकाश चिदाभाष से नहीं होगा यथा अज्ञात कुंभ ब्रह्मणाभाष्य अज्ञात कुंभ ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित होता है तथा ज्ञात कुंभ न की ब्रह्मभाष्य भगवती क्या ब्रह्म प्रकाश नहीं होगा किन्तु भवत्यव ज्ञात कुंभ भी ब्रह्म प्रकाशित होगा क्योंकि चिदाभास रूप ज्ञान तो ज्ञात उत्पत्ति कर चरित्र से वो प्रकाश नहीं करेगा ज्ञात घट को ब्रह्म ही प्रकाश करेगा ज्ञात चिदाभास ज्ञान तो शब्द का अर्थ होता है ज्ञान विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट को ज्ञान तो फेज जिसका ज्ञान हुआ न्यायाय को लोग कहेंगे ज्ञान जाकर घट में रहता है विषय का संबंध तो ज्ञान विशिष्ट घट होता है तो ज्ञान तो होता है और यदि ज्ञान से प्रकाशित हो तो ज्ञान का प्रकाश स्वयं हो जाएगा स्वयं अपना प्रकाशक नहीं होता है जो वृत्ति है इसलिए ब्रह्म चैतन्य के द्वारा ही ज्ञात कुंभ का वह होता है जननाय अज्ञान एवं अज्ञातता की उत्पत्ति के लिए अज्ञान कारण है तो ज्ञातता जननाय अपनी बुद्धि वालम की मन न चिरा भाषण घट में ज्ञातता की उत्पत्ति के लिए जो घटाकार वृत्ति बुद्धि हुई बुद्धि ही ज्ञानता की उत्पत्ति कर दे पर्याप्त है चिदा ने में चैतन्य का प्रतिबिंब वो क्या करेगा घट में ज्ञानता की उत्पत्ति घटाकार वृत्ति बुद्धि से हो जाए इस बुद्धि घटा अधिवत अप्रकाश रूप से न बुद्धि क्या पदार्थ है कोई बता सुद्धि तो क्या पदार्थ है बोला नहीं जड़ वो तो क्या चीज है खाली जड़ चेतन कौन कंस नहीं हुआ है क्या बुद्धि क्या है बुद्धि को वृत्ति कहते बुद्धि के परिणाम को वृत्ति कहते बुद्धि क्या है अंतकर्ण क्या है तो प्रश्न है बुद्धि अंतकोण अंतगण के चार अंतकोण क्या है बोला अर्थात के परिणाम अंतगण के परिणाम को वृत्ति कहते वृत्ति के परिणाम अंतकर्ण कैसे होगा अंतकोण क्या पदार्थ है तत्व पढ़ने वाले से जाकर के पूछो वो लोग बताएंगे अंतकरण शुद्ध सत्वुण पंच तत्व पांच अपीकृत पंच महाभूत के समस्ती सात्विक अंश का कार्य भौतिक है इतना मालूम नहीं अपंच महाभूत के सात्विक समस्ती सात्विक अंश का कार्य है अंतकोण ये मालूम है भौतिक है भूतों का कार्य पांच भूतों के मिला हुआ सत्वगुणों का कार्य है अंतकोण इतना मालूम होना चाहिए ये तत्व माया है, तो का का है। का वो भूतों का कार्य पांच भूतों का कार्य है छत् का कार्य वो भूतों का कार्य होने के कारण जड़ है वो प्रकाश नहीं है भूत का कार्य भौतिक है अंतगुण प्रकाश नहीं है चिदाभा रहता है बुद्धेर घटा अधिवत अप्रकाश रूप घट भूत का कार्य है प्रकाश रूपे नहीं जैसे घट भूतों का कार्य अप्रकाश रूपे है अंत भी भूतों का कार्य है अप्रकाश रूपे प्रकाश रूप नहीं है तो बुद्धि कैसे प्रकाश करेगी चिदावास रही बुद्धि चिदावास के संबंध से ही उसमें प्रकाश है चिदावास रहित बुद्धि तो अप्रकाश रूपे ज्ञातता जनन न संभवती बुद्धि के द्वारा ज्ञानता की उत्पत्ति नहीं होगी जैसे जल में जल प्रकाश रूप नहीं, जल प्रकाश रूप अंधकार में जल रखे तो दिखता है वो जल प्रकाश रूप नहीं प्रकाश का प्रतिम्ब होने पर जल में प्रकाश दिखता है जब सूर्य और चंद्र का प्रतिम्ब है तो जल में प्रकाश दिखेगा स्वयं प्रकाश रूप नहीं है, बुद्धि स्वयं प्रकाश रूप नहीं यही चिदाभासमें होने पर चिदाभाष प्रकाश दिखता है चेतन का प्रतिम्ब इसलिए केवल बुद्धि के तरह चिदाभास रही तो केवल बुद्धि से ज्ञातता की उत्पत्ति नहीं होगी ऐसे घट है अप्रकाश रूप बुद्धि भी बुद्धि का जो परिणाम वृत्ति वो भी अप्रकाश रूप है स्वयं अप्रकाश हो तो उसमें अन्य में प्रकाश के उत्पन्न करेगा बुद्धेर घटा दीबो अप्रकाश रूप होने से ज्ञातता जनन न संभवती बुद्धि से आभा बुद्धिया ज्ञातोत्तम नै जन्य बुद्धे बुद्धे सा दृग बुद्धि विशेष कोदा दे सैदिण आभास्वीनया बुद्धिया ज्ञात न जिदाभासित तो बुद्धि के द्वारा ज्ञान ज्ञानतत्ता की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि स्वयं अप्रकाश रूपे ज्ञान जनक नहीं है तादिकुद्ध को विशेष मृदा दे जो आभा रहित तो बुद्धि है मृदा दे है। को विशेष विकारी न मुद्रा दे विशेष मिट्टी से क्या भिन्न है मृदादि भूत भौतिक कार्य प्रकाश रूपे प्रकाश तो से तेज होगा मिट्टी आदि प्रकाश है तो मृत्यु से भिन्न क्या है बुद्धि क्या विशेष है प्रकाश रहित हो उसे में क्या विशेष ज्ञान तथा उत्पत्ति क्यों करेगी ताद्रिक बुद्धि है से से? विकारी न मृदा दे विशेष क्या विशेष है जैसे मिट्टी विकारी बुद्धि भी विकारी दोनों भौतिक है उसे में क्या विशेष है ज्ञान तथा उत्पत्ति के लिए चिदाभास रहित बुद्धि व्याप्त से घट तो तो से ज्ञातत्व अभाव दृष्टान्त प्रदर्शन न स्पष्टी चिदाभासहित बुद्धि से व्याप्त घट बुद्धि का परिणाम वृद्धि है घट देश में व्याप्त हो चिदाभास रहित जो बुद्धि बुद्धि से व्याप्त घट उसमें ज्ञातत्व नहीं होगा क्योंकि बुद्धि भौतिक अप्रकाश रूपे भूतों का कार्य मिट्टी जेटे उससे तो बुद्धि व्याप्त तो घटना में ज्ञान तत्व तो नहीं होगा ज्ञान तत्व के अभाव को स्पष्ट करते दृष्टान्त देखा करके ज्ञात कुंभो मृदा ले न न कुत दीमात्र व्याप्त कुम्भस्य नेश्य से तथा मृदा लिप्त कंभ कुचि इति उच्य No, no. सुनते हो सबू क्या हिसाब करते हो मृदा लिप्तो कुंभ कुचित ज्ञात उच्चते ज्ञात कोई घट रखा गया आपने देखा नहीं किसी ने उसके ऊपर मिट्टी लेपन कर दिया मिट्टी तो आपको ज्ञात हो गया मृदालिप्त घट घटस्य मृदा लिप्तो घट मिट्टी के द्वारा लेपन किया गया जो कुंभ कचित ज्ञात न उच्चते ठीक इसी प्रकार कुछ ज्ञात निश्चित है, इसे मिट्टी के द्वारा लेपन करने पर कर में से ज्ञात हो गया नहीं। कोई मिट्टी लेपन कर दिया सुंदर रंग लगा दिया घट ज्ञात हो गया नहीं। जिस प्रकार मृत्यु लेपन करने से घट ज्ञात नहीं होता है इसे आभास बुद्धि से व्याप्त हो जाने मात्र से घट में ज्ञातता नहीं आएगी धी मात्र व्याप्त कुंभ तथा ज्ञात निश्चित नश्यते लोक में कुछ अभी घटो मृदा शुक्ल कृष्ण रूपया लिखते काला मिट्टी से हो सफेद मिट्टी से कोई लेपन कर दिया चुनत लेपन कर दिया इतने मात्र से हट ज्ञात हो गया लेपन प्राप्त हो ज्ञात ही तो था। इतने से नहीं इतने मात्र से ज्ञात नहीं करते ज्ञान होने पर ज्ञान कहें। तो कहेंगे तथा चिदाभास रहित बुद्धि व्याप्त से अभी कुंभ से बुद्धि ऐसे मिट्टी जैसे जड़ है अप्रकाश है, है। उससे व्याप्त कुंभ तो में ज्ञात न तो हाँ ज्ञान तत्व नहीं माना जाता है ये अभिप्राय है फलितमह अस्पन्न होना चाहते है ज्ञातम नाम कुम्भेतम नाम कुम्भे ब्रह्मचैतन्यं चिदासलोदय न फल ब्रह्म चैतन्यनागप अतः कुतत्व नाम चिदा भाषा फलोदय कुंभ में ज्ञातत्व तो रहता, रहता है नहीं रहता नहीं रहता रहता है रहता है ज्ञान के पहले नहीं नहीं रहता ज्ञान के बाद ज्ञान के बाद कुंभ में ज्ञातता रहेगा ज्ञान के बाद ज्ञान के पहले नहीं रहता तो ज्ञातता रहता है ज्ञान होने के बाद ज्ञात रहेगी कुंभ में ज्ञातत्व क्या दीजिए अतः कुंभे ज्ञास नाम चिदा भाषा फलोदय चिदा भाष रूप फल कुंभ में ज्ञात क्या है कुंभ के साथ अंतकरण वृत्ति जाकर व्याप्त हो गई घटाकार वृत्ति हो गई उसी वृत्ति में जैसे दीवाल है स्तंभ है उसे प्रतिम्ब दिखता है नहीं, नहीं। उसमें तेल पेंट आदि लगा देंगे चिकन हो जाता है तो प्रतिब दिखता है, दिखता है। पानी दिखता नहीं तेल लगाएंगे पानी लगाए तो प्रतिमा दिखता है जब घिस करके करते हैं तो रंग लगाते हैं तेल लगाते हैं पानी लगाते हैं तो प्रतिमाबा दिखता है रंग लगा देंगे तो ये सीमेंट में दिखता है पत्थर में दिखता है घिस करके कर दिया तेल लगा दिया पानी लगा दिया तो थोड़ा प्रतिंबा दिखता है काष्ठ में इस प्रकार रंगों लगाने से खाली काष्ट में नहीं है करके थोड़ा लगा दिया प्रतिमाबा दिखता है इसी प्रकार सीमेंट का भी दिखता नहीं थोड़ा पानी लगाओ प्रतिबा दिखेगा ठीक इसी प्रकार घट में चिदाभास नहीं होता है घट में जो अंतकरण वृत्ति का संबंध हो गया उसकी वृत्ति स्वच्छ होने का वृत्ति में चैतन्य का प्रतिब दिखता है उसको कहते चिदाभास घट में जो अंतकर्ण वृत्ति का संबंध हुआ व्याप्त हो गई वृत्ति उसमें चिदाभास रूप फल की उत्पत्ति ही ज्ञातता है घट में ज्ञातता क्या है घट के देश में पूरा व्याप्त हो गई अंतकरण वृत्ति वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबाश की उत्पत्ति होगी तो घटाकार वृत्ति हुई वृत्ति जैसे घटाकार हुई तो वृत्ति में चिदाभास की उत्पत्ति होगी चीदास प्रतिम्ब हो जाएगा ना नहीं प्रतिम्ब जो होता है वही ज्ञातता है चिदाभास फल की उत्पत्ति घटे ज्ञातता नाम किम कुंभे ज्ञातता नाम चिदाभास फलोदय चिदा भाषात्मक की उत्पत्ति है अब कहीं ये को फल क्यों कहते ब्रह्म चैतन्य को फल कहना चाहिए ब्रह्म चैतन्य फलम ब्रह्म फल नहीं है चिदावास ही फल है ब्रह्म फल क्यों नहीं प्रमाण होने की उत्पत्ति होने के पहले प्रमाण की प्रवृत्ति होने के पहले ब्रह्म रहता है वो फल होगा प्रमाण का फल होगा जब प्रमाण के पहले रहता है वो प्रमाण का फल होगा इसलिए न फलम ब्रह्म चैतन्यम मानग प्रागपत हो माना का सब प्रमाणा प्रागअपी प् ब्रह्म चैतन्य प्रमाण के पहले आता है इसलिए प्रमाण के पहले वाहन से प्रमाण का फल ब्रह्म चैतन्य होगा नहीं हुआ तो प्रमाण का फल कौन हुआ जो हुई ज्ञानता प्रमाण का फल प्रमाण पर ज्ञान होता है घट में ज्ञानता की उत्पत्ति ज्ञानता क्या है चीदा भाष रूप फल की उत्पत्ति है और घट में चीधा कैसे किस है के संबंध से यत केवलाया बुद्धि ज्ञातत्व जनना समर्थकम केवल बुद्धि केवल थो चिदाभास रहित था केवला बुद्धि से घट में ज्ञातता की उत्पत्ति होगी या नहीं? नहीं नहीं होती ज्ञातत्व जनना समर्थक सामर्थ्य सामर्थत नहीं है अतः कुंभे चिदाभास लक्षण से फल से उत्पत्ति रे व्ञातत्व नाम नाम घट में ज्ञातत्व प्रसिद्ध क्या है चीधा स्वरूप फल की उत्पत्ति चिदाभाष ही फल है चैतन्य का उसकी उत्पत्ति हो जाने ही ज्ञात तो ज्ञान है फिर शंका कहते हैं चीदाभाष क्यों मानना न नाभा न कल्पनी चिदाभासी की कल्पना क्यों करनी है ब्रह्म चैतन्य है ही ब्रह्मचैतन्य से फल से सदभाव ब्रह्म चैतन्य फल तो है ही उससे उस ही ज्ञातता हो जाए की चिदाभाष मानना क्या जरूरत है इतना शंका कहते न फल ब्रह्म चैतन्य ब्रह्म चैतन्य फल नहीं होगा ब्रह्म चैतन्य फलम अर्थात घटाधि स्पुर नैतन्य नहीं होगा क्यों घट घटूरण घट ज्ञान ब्रह्मचैतन्य नहीं होगा घटस्फूरण तो प्रमाण का फल है प्रमाण उत्पत्ति के पहले ब्रह्म रहता है क्या और प्रमाण का फल होगा मानाद प्रागअपी सत्यतः मानाज प्रागअपी प्रमाण प्रवृत्ति पूर्ण विद्यमान प्रमाण की प्रवृत्ति होने के पहले भी ब्रह्म चैतन्य से वो फल नहीं होगा फल तो उसके उत्तरकालीन होना चाहिए जिसका फल कार्य है वो कारण के उत्तर काल में ही होगा फल से तो तद उत्तरकालीन तो नियम फल कारण के उत्तर काल में होगा या पूर्व काल में होता है फल फल से तो उत्तर कालीन तो नियम इसलिए फल ब्रह्मचैतन्य नहीं अपित चिदाबाद अंतकरण वृत्ति का संबंध घटे होने पर उसी तो वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब हुआ फल तो का उदय ही वही तो है ज्ञानता यदि प्रमाण प्रवृत्ति नहीं हो चक्री का संबंध नहीं हो तो अंतकरण का संबंध घटे के साथ होगा नहीं होगा तो फल की उत्पत्ति नहीं होगी अंतकरण संबंध होने पर इंद्रिय के संबंध होने पर उसे फल हुआ तो, तो प्रमाण का फल हुआ चीदा फल ही की उत्पत्ति ही ज्ञानता है घटा में भगवान भाष्यकार्य के चारों शिष्यों में एक शिष्य मंडल मिश्र जो थे वो सुरेश्वराचार्य हुए उनको परास्त करके वो शिष्य बनाए तो सुरेश्वराचार्य उनका नाम हुआ उन्होंने भारती के लिखा है एक तैतर उपनिषद वार्तिक एक बृहधारणिक उपनिषद के भगवान भाष्यकार ने ही उनको कहा कि महा भगवान भाष्यकार की शाखा है तैतर शाखा और शुरू आचार्य जमंडल ने पहले मीमांसक है उनकी शाखा है कानू शाखा तो दोनों शाखा में जो उपनिषद है एक भगवान भाष्यकार की शाखा के अनुसार तैतर उपनिषद और शुरू की शाखा के अनुसार बृहदारणिक उपनिषद दोनों केवल वार्तिक लिखा है उनको भारतीय का कार कहा जाता है सुरेश भारतीय कार भारतीय तो कार ने एक वार्षिक लिखा है तो तो इससे ये विरुद्ध होता है आप फल को चिदाभास कहते हो किंतु वहां तो वार्षिक कार ने फल ब्रह्म चैतन्य तो को कहा ऐसे शंका करते हैं। है नाग्रथ प्रमेयसु इत्यादि सुरेश्वर भारतीय के हम ये अभी पराग्रथ प्रमेय भारतीय आगे कहेंगे उसी भारतीय से विरुद्ध है ऐसा शंका करने पर उत्तर देते हैं जो भारतीय कार्य की विवक्षा है वक्त मिच्छा विवक्षा विवक्षा अनिज्ञा सर जो विवक्षा का अभिज्ञ नहीं है वो क्या कहना चाहते ठीक जो नहीं समझा है उसका ही इदम चौद्यम ये परि आक्षेप उसका है जो भारतीय कार्य की विवक्षा नहीं समझते हैं भारतीय कार्य की विवक्षा वक्त क्या कहना चाहते वो समझने पर कोई विरोध नहीं है नहीं समझने वाला ही ये कहता है विरोध कहता है ऐसा परिहार करते तो पहले भारती को कहते हैं प्रमेसु या सम्मता या फल संवता संवित शह मेयर्थ वेदात प्रमाण या संबित परागर्थ फलत्यन ्रमयशु फलत संमता वेदात मेव मेथ या संबित जो संबित ज्ञान पराग प्रमेसु फलत संमता परागरूपर्थ प्रत्येगात्म से भिन्न पराग बाह्य प्रमेय घटपटादि घटपटादि प्रमेय फलत्व सम्मता फल रूप से मानी गई जो संविति है सात वही प्रमेय है वेदांतोक्ति प्रमाण वेदांत वाक्य प्रमाण से वही मेय है वेदांत वाक्य प्रमाण से जो ज्ञान होता है ज्ञान का विषय ब्रह्म वही है वेदांतोक्ति प्रमाण से तो ज्ञ होता है ब्रह्म ज्ञम यवक्षा यज्ञ मुक्त अनादिमत परम ब्रह्म न कह करके ब्रह्म को ज्ञेय कहा प्रमेय ब्रह्म ज्ञान से मुख्य है तो वेदांत वाक्य से से सतुशादी वाक्य से जो ब्रह्म का ज्ञान होता है सात वेदांत प्रमाणता का अर्थात ब्रह्म ही फलतेमता सिद्ध होता है पराग अर्थ घट आदि प्रमेय में जो फल सम्मिति है वही वेदांत वाक्य जन वेदांत वाक्य रूप प्रमाण जन्य ज्ञान प्रमा, का विषय तो ब्रह्म चैतन फल होता है ऐसा लगता है पराग्रयम अर्थ परागर्था है बाह्य घटादय एक प्रत्येगात्मा उससे भिन्न होते पराग जितने बाह्य प्रत्येगात्मा को तो छोड़कर से पराग बाह्य हे घटादय पदार्था उसमें ते प्रमे घटाद पदा ही पदार्थ ही प्रमेय प्रमेय कहते प्रमाण का विषय को प्रमेय कहते प्रमाण विषय प्रमाण का भी विषय विशेष सू घटपटाद हो गया प्रमेय या प्रमाणल अभिप्रेता संविधति अस्थि न प्रमल है प्रमाण का फल किसका फल प्रमाण का न स्वीकृता जो संविधति है ज्ञान सा वेदात शास्त्रे ये वेदात शास्त्रे नेदातक्ति ने। प्रमाणत तो। वेदांतक्ति का वेदांतवाक्य वेदांत वाक्य लक्षण जो प्रमाण है इसी प्रमाण से मेय अर्थ तो, ज्ञातव्य तो, अर्थ वही ज्ञात ज्ञ है जो प्रमाण फल मानी गई संबित घटा आदि में वही वेदांत वाक्य प्रमाण से मे है वेदांत वाक्य प्रमाण से मैं तो ब्रह्म है वही घटा आदि विषय में संबित उसको ही कहा गया वही ब्रह्म ही संवित रूप से कहा गया यही वाक्य कैसे लगता है ये शंका करते है जो बाह्य घटादि अर्थ है प्रमेय है उसमें प्रमाण का विषय हो गया घटा आदि उसमें घटाकर वृत्ति पटाकार वृत्ति हुई वृत्ति का फल रूप से जो संविध वहां फल रूप से कही गई संबित ज्ञान वही यहां वेदांत वाक्य प्रमाण से ही इस वेदांत शास्त्र में प्रमेय कहा गया तो अर्थात तो वही ब्रह्म ही वहां फल कहा गया ऐसे शंका है तो। या तो वार्ति चिति सादृश्यम विवक्षित ब्रह्मचित्फलोद यतः यतः यतः इति इति वार्तिक वार्तिक विश्रुत वातिकादृश विवक्षित ओ ब्रह्म के सदृश है फल को कहा घटपटादी में जो फल है चित चेतन ब्रह्म के सदृश से है कहा व्रस्तुत तो फल ब्रह्म नहीं है चिदाभाष फल है और ब्रह्म नहीं ब्रह्म के सदृश जो कहा परागर समय या फल संता संबित से कहा तो जो ब्रह्म है उसके सदृश से ही संवित है फल चिदाभाष क्यूँकी चैतन्य का प्रति वो तो एक है नहीं है चित्त सादृश विवक्षित ऐसा क्यों है स्पष्ट ऐसे आते का अर्थ लगता है वही वेदांतोक्ति प्रमाण का विषय तो इसलिए कहते यत ब्रह्मचित फलवर भेद साहस विस्तृत एक ग्रंथ उपदेश साहस्री भगवान भाष्यकार का है उसे साहस्री उपदेश साहस्री में भारतीय कार्य के आचार्य गुरु है भगवान भाष्यकार ब्रह्मचित्त फलवर भेद एक ब्रह्म रूपचित और एक फल दोनों का भेद स्पष्ट कहा गया ब्रह्मचित्त अलग है और फल अलग ही। है फल है प्रमाण का फल चिदाभास, भाष नित्य चैतनित्य है दोनों का भेद साहस्र्याम यथ विश्व स्पष्ट रूप से कहा गया इसलिए प्रमाण का, का फल ब्रह्मचैतन्य नहीं है अभी तो चिदाभास है ब्रह्मचैतन नहीं चिदाभास है साहस्र्याम चाहिए सादीर्घ उपदेश शास्त्र में ब्रह्मचित्त और फलों का भेद कहा गया इसलिए भारतिका ने जो कहा है फलों को चित्त फल में चित साधु से में चित्त साधु से विभसित है न ब्रह्म चैतन्य सब चिदा चिदावास है ब्रह्म चैतन्य के सदृश जैसे प्रतिबिंब मुख के सदृश बिंब के सदृश होता है प्रमाण फलोन विभक्षित क्या विवक्षित है चिदाभाष न ब्रह्म चैतन्यो ब्रह्म प्रमाण फल नहीं है कारण विवक्षा कुत अवगम्य के ऐसे विवक्षा है के फल ब्रह्मचैतन्य नहीं है ऐसा कैसे निश्चय हुआ ऐसा संकार करने से करते तुरु श्रीमद आचार्य उपदेश ब्रह्मचैतन्य चिदा भेद से प्रतिपावाद उनके गुरु आचार्य भक्त उपदेश साहस में ब्रह्म चैतन्य और चिदाभास का भेद प्रतिपादन किया है इसलिए भक्तिकार का भी यही अभिप्राय है चित्त सदृश है चिदा भाष चैतन्य ब्रह्म नहीं है ब्रह्मचित्त फल और भेद ब्रह्मचित चा फलं चैत्य ब्रह्मचित फल दंध समास ब्रह्मचित्त ब्रह्म रूपचित्त और एक फल ये दोनों का भेद उपदेश शास्त्री में कहा गया इसलिए परागर्थ प्रमेसु या फल सम्मता सम्बित कहा वो फल जो माना गया है वो, वो ब्रह्म चैतन्य के सदृश है चिधा भाषा ऐसा कहने से जो प्रतिबिंब दिखता है मुख ही दिखता है दर्पण में दर्पण में जो दिखता है वही ही मुख है जो दिखता है मतलब बिंब को लेना प्रतिबिंब को नहीं लेना उसके सदृश है दर्पणे मुख के सदृश पति में दिखेगा yeah. मुख के सदृश दिखता है और जो दिखता है दर्पणे ही मुख है जो दिखता है मतलब मुख ही दर्पण के द्वारा दिखता है दर्पण स्थ मुख सत्य है क्या yeah. और ग्रीवास्थ मुख सत्य है वही दर्पण के द्वारा दिखता है इसलिए उसके सदृश ये विवक्षा ही भगवान भारतीय का ही है गुरु आचार्य ने स्पष्ट कहा ब्रह्मचित्त अलग है और फल अलग है इसलिए प्रमाण का फल चीदाभा से है ब्रह्म चैतन्य नहीं क्योंकि परमाणु के पहले वो है इसलिए चिदाभास और पर जो फल है उसकी उत्पत्ति ही घट में ज्ञातता ज्ञातता घट में कहा चिदाभाष फलोदय और चिदाभास ही जो चैतन्य का प्रतिबिंब है घटाकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब होता है वो प्रतिबिंब घट देश में रहता है क्योंकि वृत्ति जाकर घट देश में व्याप्त होगी उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब है वो जो प्रतिबंब चिदा फल की उत्पत्ति है वही घटने ज्ञातता है उसको प्रकाश करेगा ब्रह्म चैतन्य ज्ञान के द्वारा ज्ञातता की उत्पत्ति होगी ज्ञानता का जनक हो गया ज्ञान ज्ञान क्योंकि ज्ञान है प्रमाण अंतकरण वृत्ति उसमें चैतन्य का प्रत्यु हुआ वही ज्ञातता उसमें फल उत्पत्ति हो जानी की ज्ञातता है प्रमाण का फल हो गया उसको प्रकाश करने के लिए ब्रह्म चैतन्य है brahma vidhayo dheera sa